नमस्कार आप सुंदर इडोम उदबन नाइन्टी पॉइंट सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आज संडे हैं एक बज चुका है एक बजे आप सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम को सुनते हैं और आज के इस सलामी जिंदगी कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ दिल्ली से सरोजी पदारे हैं जो 62 टू रनिंग हैं यंग एंड यें एक्टिव है अभी भी कार्यकर्ती हैं कर्मयोगी हैं तो उनसे हमारी मुलाकात होगी और हम उनसे बातें करेंगे आज के हमारे ख़ास मेहमान सलामी जिंदगी के सरोज जी हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत नमस्कार मैं सरोज गर्ग बोल रही हूँ मैं यहाँ दिल्ली से आई हूँ मेरा जन्म एक बहुत छोटे से गांव हरियाणा डिंग मंडी में हुआ मेरे पेरेंट्स जो है वो जॉब करते थे शुरू से मुझे भी बड़ा लगता था कि मैं भी कुछ काम करूँ अपनी जिंदगी में मेरे में पॉजिटिव होना चाहिए आगे बढ़ना है लेकिन किसी वजह से मैं शादी तक बी ए पढ़ पाई आगे नहीं कर पाई कुछ लेकिन एक जज्बा था कि मैं कुछ करूं अपनी ज़िंदगी में फिर वही जज्बा मैंने अपने बच्चों में डाला उनको आगे बढ़ाया और फिफ्टी ईयर ओल्ड में मैंने काम करना शुरू किया और आज मैं गोड्रेज की फ्रेंचाइजी दिल्ली में चला रही हूं नॉर्दर्न फर्नीचर गोड्रेज शोरूम सरोज जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपने बारे में बताने के लिए आप शुरू से जो है एक कुछ ना कुछ करने की आपके अंदर जज्बा थी जिसको आपने आज भी बरकरार रखा है और बचपन में आपने पढ़ाई की और भी बहुत सारी चीज़ें आपको करनी थी लेकिन उस समय आपको मौका नहीं मिला लेकिन आज आपको मौका मिल रहा है तो आप उन चीज़ों को करते जा रही है और बच्चों के अंदर भी वही संस्कार आप कर्म करने के आप डालते जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं हमें जो है अच्छे काम करने चाहिए अपने लिए दूसरों के लिए काम आना चाहिए तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आइए आगे बढ़ते हैं और सिक्सटी रनिंग में आज बासठ साल के आप हो तो अपने आप को फिट एंड फाइन कैसे रखते हो क्या करते हो आपका हेल्थ कैसा है उसके बारे में बताऊँ हेल्थ के लिए मैं सुबह पाँच बजे मॉर्निंग में उठती हूं। सुबह पाँच बजे मैं मॉर्निंग में मेरा रूटीन है उठने का उसके बाद जो है मैं, मैं गौशाला में जाके कर की सेवा करती हूं, जो कि मेरा डेली रूटीन है उसके बाद मैं अपने वाक पे जाती हूं। उसके बाद में योगा करती हूँ और सेवन ओ क्लॉक वापस घर आती हूँ उसके बाद में एक घंटा मेडिटेशन करती हूँ उसके बाद में अपना डेली रूटीन शुरू करती हूँ जिससे मुझे कभी 10 बजे तक कोई थकावट नहीं लगती मैं पूरा अपना वर्क करती हूँ घर का भी मेरे पोता पोती भी दोता दोती बच्चे सबको मैं मेरे हस्बैंड और दो साल से मैं यहाँ आती हूँ और योगा करती हूँ मेडिटेशन करती हूँ जो मेरे अंदर और पॉजिटिव एनर्जी आ गई है मुझे लगता है मुझे और भी कुछ काम करना चाहिए कुछ दूसरों की सेवा करनी चाहिए आगे बढ़ना चाहिए और मैं चाहती हूँ इस तरह हम सब भारतवासियों को आगे बढ़ना चाहिए काम करना चाहिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप अपने आप को हेल्दी वेल्दी रख रहे हैं आप सवेरे पाँच बजे उठने का आपका नियम पक्का है पाँच बजे उठ जाते हैं और गौशाला में जाना गौों की सेवा करना और फिर वॉकिंग करते हैं योगा करते हैं मेडिटेशन करते हैं इतनी सारी चीज़ें आप करते हैं जिसकी वजह से आज भी आप हेल्दी वेल्दी है बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके अच्छा सरोज जी एक बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे कि आपका जन्म हरियाणा में हुआ तो किस गांव में हुआ थोड़ा सा उस परिवेश के बारे में बताइए उस समय जब आपका जन्म हुआ तो वहाँ का जो सिचुएशन था कैसे था और आज कैसा है वो आपका बचपन का गाँव जहाँ आपका जन्म हुआ था मेरा जन्म हरियाणा के डिंग मंडी गाँव में हुआ जो कि जिला सिरसा पड़ता है बहुत छोटा सा गांव था बिल्कुल घर में ही मेरा जन्म हुआ था और मतलब सही टाइम भी नहीं मालूम मैं कब हुआ था उस टाइम इतना भाड़ी नहीं भाड़ी चलता भाड़ी था।, भाड़ी था और इतना वहाँ पढ़ाने का भी नहीं था तो बड़ी मुश्किल से मैंने उस टाइम शादी के बाद बीए पास किया लेकिन एक जज्बा था कि कुछ करना है ज़िंदगी में पढ़ना है गाँव में मतलब खेती मेन था और ज़्यादातर लोग वहाँ पढ़े लिखे नहीं थे और ऊँट वगैरह काफ़ी होते थे हमारे गाँव में और हाँ और ये आड़त का काम होता था गेहूँ की भराई होती थी ये सब काम हमारे गांव में होते थे औरतें ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलती थी घर में रहती थी सिर्फ आदमी लोग वहां काम करते थे डिंग मंडी के पास एक अगर अगरोहा गांव है वहां लोग बहुत आते हैं क्योंकि वो अग्रवाल लोगों का जन्मस्थली माना जाता है वहां मैक्सिमम लोग आते हैं देखने के वो एक पर्यटक स्थल है महाराजा अगरसैन की जन्मभूमि मानी जाती है तो वहाँ बहुत पर्यटक आते हैं हम लोग भी अक्सर वहाँ जाते हैं जो कि हमारे गाँव से दस पंद्रह किलोमीटर दूर है वहाँ पर ये जो अग्रवाल लोग होते हैं इनके गोत्र की वहीं से जन्म हुआ था और वहाँ अग्रवाल लोग मैक्सिमम जाते हैं पर पर्यटक के हिसाब से फॉरनर भी आते हैं और इंडियन भी उनकी झाँकियाँ वगैरह है उनकी फ़ोटो है मंदिर की कलाकृतियाँ हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ जा देखो अच्छा लगता है हाँ बार आप गए मैं तो कम से कम बीस बार गई हूँ अच्छा। हमें हर बार वहाँ कुछ नया लगता है जब भी जाते हैं और वहाँ महाराजा अगर मेडिकल कॉलेज भी अब खुल गया काफ़ी तरक्की हो रही है सरोजी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आपके गांव के पास में अग्रोहा गांव है जो अग्रसेन जो महाराज हैं उनका जन्म स्थान कहा जाता है और उनकी बहुत सारी जो कहानी है इतिहास है वो वहाँ पर बनाई हुई है और उस इतिहास को देखने के लिए ये समझने के लिए लोग जाते हैं और भारत और विदेश से लोग आते हैं एक बहुत ही सुंदर पर्यटक स्थल है और खुद सरोज जी जो है बीस पच्चीस बार वहाँ पर गई हैं सब देखने लायक है बहुत ही अच्छी बात हैं और मैं चाहूंगा कि आप अगर सुन रहे हैं कभी आपको अगर उस तरफ हरियाणा की तरफ जाना हुआ तो जरूर अग्रोहा जो गांव है वहां पर जरूर जाइए और इन चीजों को जरूर देखिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि जैसे आप काम करते रहते हैं कर्मयोगी है तो खाली टाइम अगर आपको मिलता है तो क्या करना पसंद करते हैं या कौन सा संगीत या भजन आप सुनना पसंद करते हैं मैं खाली टाइम में ज्यादा बच्चों के साथ रहना पसंद करती हूँ मेरी एक दो पोतियाँ हैं उनके साथ मैं रहती हूँ एक नाइन मंथ की है और एक फोर फोर ईयर्स ओल्ड है जो कि स्कूल जाती है मुझे उसकी पोईम सुनना उसके साथ बातें करना उसकी गुड़ियों के साथ खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है और एक मुझे भजन है जो कि माटी ओड़त माटी पैरत माटी का सिरहाना माटी का कलबूत बनाया जै में जन्म समाया क्या मन मांगता रे आखिर माटी में बहु तो मुझे लगता है कि मनुष्यों का जो एक जीवन मिला है उसका दूसरों की सेवा के लिए कर्म करने के लिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हमें करना चाहिए नहीं तो बाद में इसने फिर मिट्टी में ही मिल जाना है एक यादें रह जाएंगी जो भी हम कर जाएंगे हमारे कर्म है जो वो लोग याद करें सरोज जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और आपको खाली टाइम में अपने पोते पोतीियों के साथ खेलना पसंद आए और आपकी जो नौ नौ महीने की जो बच्ची है उसके साथ खेलना आपको अच्छा लगता है और काफ़ी अच्छा उसके साथ आपका टाइम बीत जाता है और आपने एक भजन को याद करा जो बहुत ही प्यारा सा भजन है जो हमारा मनुष्य जीवन का जो इतिहास है उससे जुड़ा हुआ है और अगर हम अभी कुछ करते हैं तो वो यादें रह जाती हैं बाकी मिट्टी का ये शरीर है मिट्टी का तन है तो मिट्टी में मिल जाना है एक दिन लेकिन उसके पहले हमें कुछ ऐसा करना है इतिहास ऐसा रचना है जिसे लोग हमें याद जी मौसम तक याद रखिए सरोज जी का कहना है बहुत ही अच्छा लग रहा है अच्छा सरोज जी मैं एक बात पूछना चाहूँगा और जैसे कि ये भजन आपको बहुत अच्छा लगता है तो इसको थोड़ा सा गुनगुनाएँगे आप मेरे गले का ऑपरेशन है मैं गुनगुना नहीं सकती मैं <laughs> आपको बता सकती हूँ <laughs> क्या तन मांगता रे आखिर माटी में मिल जाना क्या तन मांगता रे आखिर माटी में क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना <like a song> क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना पवन चले उड़ जाना रे पगले पवन चले उड़ जाना पगले समय चूक पछताना है समय चूक पछताना क्या तन मांज एक दिन माटी में मिल जाना क्या तन मांझ एक दिन माटी में मिल जाना चार जना मिल गढ़ी बनाई चढ़ा काठ की डोली चार जना मिल गढ़ी बनाई चढ़ा काठ की डोली चारों तरफ से आग लगा दी ए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 जले जैसे बन की लकड़ी आकेश जले जैसे घासा हार जले जैसे बन की लकड़ी आकेश जले जैसे घासा रे हार जले जैसे बन की लकड़ी आकेश जले जैसे घासा कंचन जैसी काया जल गई हो कंचन जैसी काया जल गई कोई नाए पासा है कोई नाए पासा क्या तन माझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना क्या तन माझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना तेरी री तेारवे तेरा दिना तेरा भाई तीन दिना तेरी तिरिया रवे तेरा दिना तेरा भाई जन्म जन्म तेरी माता रोवे जन्म जन्म तेरी माता रवे करके आस पराई हे करके आस पर क्या तन मांज तारे एक दिन माटी में मिल जाना क्या तन मांज तारे एक दिन माटी में मिल जाना माटी ओढ़ना माटी बिछाना माटी का सिरहाना खाना hey! माटी बिछाना माटी का सिरहाना रे माटी ओढ़ माटी बिछाना माटी का सिरहाना कहे कबीरा सुन ले रे बन हो कहे कबीरा सुन ले रन दे ये जगा ना जाना हे ये जगाना जाना क्या तन मां जारे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 नमस्कार बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत भजन जो सरोज जी को अच्छा लगता है वो हमने अभी सुना आशा करता हूँ आप सभी को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा इस भजन को सुनकर आप भी कहीं ना कहीं अपने मन पटल पर कुछ नई बातें सोच रहे होंगे या कुछ अपने जीवन के बारे में सोच रहे होंगे या अपने आप के बारे में सोच रहे होंगे आशा करता हूं आप सोचिए अपने बारे में और अच्छा करने के लिए तैयार हो जाइए और अच्छे कर्म कीजिए ऐसी शुभ आशा मैं करता हूं चलिए आगे बढ़ते हैं सरोज जी हमारे साथ हैं सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में और मैं चाहूँगा कि हमारे जीवन में काफ़ी लोग आते जाते हैं आप सिक्सटी टू ईयर्स रनिंग है आपका कि काफ़ी लोगों के साथ आपका मिलना जुलना हुआ है तो कौन ऐसा व्यक्ति है जिससे आप बहुत प्रभावित हुए हैं उनके बारे में बताइए मैं अपने फादर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ क्योंकि वो हमेशा जब भी मैं कहती थी कि मुझे ये काम करना है वो कहते थे बेटा करो लेकिन मुझे कई बार लगता था कि शायद ये काम ना हो लेकिन वो कहते थे तुम कर लोगी तुम करो एक बार उन्होंने मेरी जॉब भी लगाने की कोशिश की थी तो ससुराल वाले थोड़ा कम पसंद करते थे इसलिए मैं वो जॉब नहीं कर पाई लेकिन पापा हमेशा आगे बढ़ो आगे बढ़ो और जब ग्यारह साल पहले मैंने अपना शोरूम शुरू किया तो उनका और मेरे बेटे का इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि मम्मी आप कर सकती हो आप करो आप कर सकते हो तो मतलब मेरे बच्चे मुझे बहुत बढ़ावा देते हैं मेरे फादर मुझे बहुत बढ़ावा देते थे जिसकी वजह से आज मैं सब कुछ कर पा रही हूँ मेरे फादर बहुत ज़्यादा जन सेवा करते थे वो हमेशा गरीब लोगों को जॉब लगाना उनको आगे बढ़ाना और उनकी बातें सुनना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था हर आदमी को वो उठाना चाहते थे कि मुझे पसंद नहीं है कोई मेरा काम करे मुझे वो बंदा पसंद है जो मेरे साथ खड़ा हो और मेरे बराबर का काम करे तो हर आदमी को पढ़ाना चाहते थे उठाना चाहते थे लोगों को करेज देते थे कि तुम ये पैसा लेके काम करो तुम आगे बढ़ो अपने पिता श्री को आप आदर्श मानते हैं उनसे काफ़ी आप प्रभावित हैं तो उनकी कुछ ऐसी बात बताइए जो आपके बचपन से जुड़ी हुई हो आ, कुछ मस्ती बरा पल हो ऐसे कुछ स्कूल की यादें हो या गाँव में कुछ ऐसी इंसिडेंट के बारे में बताइए मेरे पापा हमेशा मुझे बेटा कह के बुलाते थे और जब भी किसी से इंट्रोड्यूस कराते थे जैसे मेरा नाम सरोज है तो वो मुझे सोजीराम बोलते थे कि ये मेरा बेटा है और जो भी कोई बाहर से आता था वो परेशान हो जाता था जब मैं सामने आती थी उनको हमेशा मेरे पे गर्व रहता था कि जो बेटे नहीं कर सकते वो मेरी ये बेटी कर सकती है और हमेशा कहते थे ये तो आई ऑफिसर भी बन सकती थी हमने इसकी जल्दी शादी कर दी उन्हें बहुत था मुझसे और हमेशा मुझे कहते थे क्या आई नहीं बनी तो क्या आई के बराबर हो जब तुम बात करती हो मेरा दिल खुश हो जाता है और वो हमें हमेशा बेटों से फालतू मानते थे हमेशा आगे बढ़ाना जिस टाइम मतलब हमारे इंडिया में बेटियों की कदर नहीं थी मेरे पापा उस टाइम कहते थे आज मेरी एक बहन है वो एक्सियन है हरियाणा इलेक्ट्रिक बोर्ड में वो हमेशा हमें पढ़ने पर बहुत ज़ोर देते थे जो करना है वो करो जैसे भी तुम आगे बढ़ सकते हो जैसे अभी मेरे पापा की पाँच साल पहले डेथ हो गई थी तो वो डेथ से पहले भी मेरे पास आना चाहते थे और वो आए वो डेढ़ महीना हमेशा मेरे साथ रहे हमेशा हंसते थे रात को बातें करते थे मेरे से और उनकी इतनी यादें हैं कि मैं पूरी ज़िंदगी भी याद करती रहूँ तो मुझे कम पड़ जाएंगी हर पल आगे बढ़ाना पॉजिटिव थिंक यहाँ भी मैं जैसे अपने अंकल के पास आई हुई हूँ वो भी हमें आज यही कहते हैं कि मैं ही तुम्हारे पापा हूँ पापा चले गए हैं तो कोई बात नहीं मैं अपने पापा और पापा के जो इतने भी ब्रदर हैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ सर जी बहुत ही अच्छी बात है आपने अपने फादर के बारे में बताया अपने पिता के बारे में और होना भी चाहिए अपने को गर्व की हमारे पिताश्री हमें कितना आगे बढ़ाते रहे और पढ़ाते रहे और हमें अच्छा करने के लिए प्रेरित करते रहे तो ये एक बहुत ही अपने आप में गर्व की बात है तो मैं चाहूँगा कि अब पिताश्री नहीं है लेकिन उनके लिए रेडियो के माध्यम से अगर कोई गीत आपको डेडिकेट करना हो अपने पिताश्री के लिए तो कौन सा गीत आप डेडीकेट करना चाहेंगे जाने चले जाते हैं कहा दुनिया से जाने चले जाते हैं कहा दुनिया से जाने चले जाते हैं कहा दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहा कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कदमों के भी निशान दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते गरिया आए जाए कतना खबरिया आए जब जब उनकी याद आए वोटों तो के पर याद जाके फिर ना आने वाले जाने चले जाते हैं कहा दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहा जैसे दीपक बाती मुझसे बिछड़ गए तुम ऐसे सावन के आते ही जैसे उड़ के बादल काले काले जाने चले जाते हैं कहा दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहा मौके भी निशान दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो नाइन पॉइंट फोर एफ सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में हमारे साथ सरोज जी हैं जिनसे बातें हो रही हैं और उनकी पिताजी की बहुत याद उनको आ रही है और उन्हें बहुत यादें उनके पिताजी के उनके अंदर समाई हुई हैं और उन्होंने एक गाना बहुत ही अच्छा डेडीकेट किया जाने चले जाते हैं कहा यह बहुत ही खूबसूरत गीत सरोज जी की ओर से उनके पिताश्री को डेडिकेट किया हुआ गाना था और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम अपने माता पिता को याद करते हैं उनकी यादों को अपने जीवन में बनाए रखते हैं तो खुशी होती है और सरोज जी सिक्सटी रनिंग अभी है और 62 रनिंग में भी एंग एंड एक्टिव है गदरेज का एक शोरूम वो चलाते हैं और काम भी करते हैं मेडिटेशन भी करते हैं और अपने पोता पोतीयों को भी संभालते हैं तो पोता पोतीयों के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि उनके साथ खेलना उनके साथ बातें करना अच्छा लगता है तो बहुत छोटे समय में जब आपने अपने पोती पोतियों को आत्मे लिया हो तो उनको अगर नींद नहीं आ रहा है तो आपने लोरी वगैरह सुनाया तो ऐसा कुछ किस्सा हम सुनना चाहेंगे आपसे मेरी दो पोतियां पोतियाँ एक पाँच साल की है एक नाइन मंथ की है जो पाँच साल की है वो तो ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में पली है अभी एक साल पहले मेरा बेटा इंडिया आया लेकिन जो नाइन मंथ की है वो यहीं आके हुई है उसे मैं हमेशा यही सुनाती हूँ सात समुंदर पार से बुढ़ियों के तो मेरी पोती फटाफट सो जाती है और वो जो है मेरी गोदी से उतरना उसे पसंद नहीं है मैं यहाँ दो दिन के लिए आई हूँ तो भी वो बहुत रोना धोना मचाती है और हमेशा मेरे साथ खेलती है जब तक मैं शॉप से नहीं आती मेरी वेट करती रहती है उसके बाद मेरे साथ खेलेगी थोड़ा खाना खाएगी थोड़ा लोरी सुनेगी स्टोरी सुनेगी मैं उसे हमेशा स्टोरी यही आगे बढ़ने की सुनाती हूँ उसे हाँ मैं अपनी बड़ी वाली पोती को एक स्टोरी हमेशा सुनाती हूँ कि एक किसान था उसके पांच बेटे थे वो हमेशा आपस में लड़ते रहते थे उनके पापा बड़े परेशान हो गए कि मैं कैसे बच्चों को समझाऊं कि ये लड़े ना तो एक दिन उन्होंने पांच लकड़ियाँ मंगाई तो पहले उन्होंने बंडल बना दिया सबको एक बार बोला कि आप तोड़ो पाँचों में से कोई भी बेटा तोड़ नहीं पाया लेकिन फिर उन्होंने एक एक लकड़ी पकड़ाई तो उन बेटों ने पांचों ने तोड़ दिया तो उन्होंने वही बताया कि एक और एक ग्यारह होता है लेकिन अगर एक हो जाए तो उसे कोई भी तो मैं इस पोती को स्टोरी के माध्यम से समझाती हूँ अपनी सिस्टर के साथ बहुत अच्छे से रहना है अपने कजन वगैरह के साथ बहुत प्यार से रहना है और वो हमेशा इस बात को मानती है कि एकता में बनना तना मामा दूर के पूरे पकाए पूरे आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में मुन्ना गया रूट कटोरा गया टूट नया कटोरा लाएंगे मुन्ने को मनाएँगे इतनी देर में मेरी पोती मान जाती कभी भी अगर उदास हो जाती है mama dur ki ue patai सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया अपने पोता पोती के साथ आपका जो समय बीतता है वो भी अच्छा है और उसमें बच्चों के साथ जब हम लोग बातें करते हैं या वो रूठ जाते हैं तो उनको मनाने में काफ़ी अच्छा एक फीलिंग आता है जीवन के कुछ रहस्यमय चीज़ें शायद बच्चों के शब्दों में बच्चों के रूठने में मनाने में लगा रहता है और हम उन चीज़ों को जब सुलझाने की कोशिश करते हैं हम भी बच्चा बन जाते हैं तो अच्छा लगता अच्छा। है आप सुनाए हैं रेडीमोड वन नाइनटी पर सलामी ज़िंदगी और इस कार्यक्रम को आज के इस खास सलामी ज़िंदगी को सजाने के लिए हमारे साथ दिल्ली से सरोज जी हैं जिनसे बातें हो रही हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि जीवन के काफ़ी हमारे पड़ाव अलग अलग हम लोग देखते हैं कहते हैं जीवन एक रंग बिरंगी है जहाँ पर एक समान कोई चीज़ नहीं रहती बदलता रहता है तो आपके जीवन में जो संघर्ष कह सकते हैं या स्ट्रगल जिसको कह सकते हैं बहुत ज़्यादा जो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से जो प्रॉब्लम हुए थे वो कब और कितने समय तक हो रहे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो मुझे तभी आई जब मैंने पचास साल की उम्र में अपना काम शुरू किया तो आज तक जैसे इंडिया में कोई भी लेडीज़ डीलर नहीं है तो मुझे हर जगह अपना काम अपना बात रखने में मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी और जब भी मैं कहीं जाती थी तो मैं आके बड़ा रोती थी लेकिन अगले दिन मैं फिर कहती थी कि नहीं मैं दोबारा करूँगी और मुझे ये काम बंद नहीं करना अक्सर लोग मुझे कहते थे कि एक साल में सब बंद हो जाएगा नहीं चला पाएंगी लेकिन मुझे उस टाइम बड़ा महसूस होता था लेकिन हर सुबह मैं ये सोचती थी कि मैं अपना काम करूँगी और मुझे अपना काम करना है ये समय जो था मेरा सबसे बड़े संघर्ष वाला था और सबसे ज़्यादा मेरी पॉजिटिव थी जिसकी वजह से मैं आज भी इसको रन कर रहा हाँ शारीरिक रूप से एक बार मेरे को जब मैं 28 इयर्स ओल्ड थी मेरे को टी बोन टी हो गई थी तो मेरे को इतना लगता था कि डॉक्टर भी जैसे कहते थे कि आप नहीं ठीक हो लेकिन मुझे लगता था कि मैं ठीक हो जाऊंगी और मैं इससे भी ज़्यादा मेरे अंदर एनर्जी आएगी क्योंकि मेरे तीन छोटे छोटे बच्चे हैं मुझे उन्हें संभालना है मैं हर सुबह उठती थी और जैसे ही मैं अपने बेटे को गोदी में लेती थी मुझे लगता था मैं ठीक हो रही हूँ मैं ठीक हो रही हूँ और जो मुझे सिक्स मंथ मेडिसन खानी थी वो मैं तीन मंथ में मैंने काफ़ी इम्प्रूव कर लिया था और मैं ठीक हो गया मैंने अपने टेस्ट कराए थे मेरे टेस्ट बिल्कुल पॉजिटिव आए थे बहुत ही अच्छी बात आपने अपने जीवन का जो संघर्षमय पीरियड था उसके बारे में बताया और जीवन में इस तरह की कई घटनाएं हमारे पास आती हैं कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ाने के लिए आती हैं और संघर्ष आने से हम और भी अच्छे बन जाते हैं संघर्ष में हमें हमारी अपनी क्षमता हमारी काबिलियत हमें पता चल जाता है और उसमें हम डटे रहते हैं तो धीरे धीरे हमारी जीत हो जाती है। हमारी कामयाबी बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनके जीवन में भी इस तरह के कई पड़ाव आ रहे होंगे जा रहे होंगे और हमेशा हमें याद रखना है जब भी संघर्ष हो उस समय हमें डट के सामना करना है जब आप कुछ देर के लिए सहनशील बनकर खड़े हो जाते हो तो आप सहनशाह बन आगे बढ़ते हो तो इसीलिए हमें संघर्षों से घबराना नहीं आगे बढ़ना है ज़िंदगी का नाम ही है आगे बढ़ना है खुश रहना है खुशियाँ बाँटना है तो आइए आगे हैं और मैं चाहूंगा कि फिल्में या फिर संगीत या फिर मनोरंजन की बातें अगर हम लोग करें तो कौन से ऐसे फिल्म आपने देखा हो जो बहुत आपको प्रेरित किया हो या कहीं कही ना कहीं कुछ आपको सीख मिला हो या अच्छा फील किया हो ऐसे कुछ फिल्में अगर आपने देखी हो पुरानी फिल्में उसके बारे में अमिताभ बच्चन की पिक्चर आई मुझे बागबाग पिक्चर बहुत पसंद है मुझे उसकी स्टोरी बहुत पसंद है उसका मॉरल बहुत पसंद है क्योंकि उस पिक्चर में बताया गया है कि एक हस्बैंड वाइफ के तीन बेटे होते हैं अपने और एक होता है उनका जो कि वो उसको लेके आए थे वो बहुत गरीब बच्चा था उसे उठाया था उन्होंने और पाला था तो जब ये बड़े हो जाते हैं बच्चे और माँ बाप की जो है जॉब ख़त्म हो जाती है उसके बाद ये बच्चे तीन तीन महीने अपने पेरेंट्स को रखते हैं माँ को अलग रखते हैं फिर फादर को अलग रखते हैं और जो अडोप्टिड बच्चा होता है वो उन दोनों को ले जाता है इकट्ठे रखता है और उसके बाद जब बच्चे दोबारा माफ़ी मांगने आते हैं तो अमिताभ बच्चन को माफ़ नहीं करता लेकिन हेमा मालिनी माफ़ कर देती है पर वो ये कहती है कि एक माँ माफ़ कर सकती है बच्चों को एक पत्नी नहीं माफ़ कर सकती तो इस स्टोरी से हमें यही मोरल मिलता है कि माँ हमेशा माफ़ कर देती है लेकिन बाप जल्दी से बच्चों की गलती माफ नहीं और से ये भी सीख मिलती है कि जिस तरह से माँ बाप बच्चों को पालते हैं बच्चों को भी अपने माँ बाप का उतना ही ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जब एक टाइम आता है माँ बाप का शरीर नहीं चलता है तब बच्चों को अपने माँ बाप का पूरा साथ देना चाहिए उन्हें इधर उधर भटकाना नहीं चाहिए यही हमारी संस्कृति है यही हमारा धर्म है और हमें इसका पालन करना चाहिए सरोज जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जो भगवान फिल्म में है उसकी कहानी आपने बताया और मॉरल यही है कि जहाँ पर बच्चे जो है अपने माता पिता को बड़े होने के बाद उनका फ़र्ज़ बनता है कि अपने माता पिता को संभालें उनका ख्याल रखें और वो चीज़ें वहाँ पर एक स्टोरी के रूप में बहुत ही अच्छी तरह से पिक्चराइज किया गया था और कहीं कही ना कहीं हमें यंग स्टार जो आज के ज़माने के जो मॉडर्न बच्चे हैं उन सभी को सीख देने के लिए और जो हमारी संस्कृति है भारत देश की जो परंपरा है उसको कायम रखने के लिए चीज़ें दिखाई गई थी बहुत ही अच्छा आपने याद दिलाया हमें धन्यवाद शुक्रिया आपको और इस फिल्म का कोई एक गीत आपको बहुत पसंद हो थोड़ा सा बताइए और इसका बाग जो टाइटल सॉन्ग है वो मुझे बहुत पसंद है जिसके शायद वर्ड ऐसे थे क्या सोचा था क्या पाया है देखे बागबा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है सरोज जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने कुछ भावनाओं को व्यक्त करने के लिए और बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल जो फिल्म थी उसके बारे में आपने बताया और उसका एक बहुत ही खूबसूरत गीत भी टाइटल सॉन्ग जो था वो भी आपने याद कराया है आप सुनाए हैं रेडी मोर्ड वन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो, रहो। बा परिवार को जन्म देने वाला पिता दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं ना सिर्फ अपने पेड़ से उसके साये से भी प्यार करते हैं क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा यही साया उसके काम आएगा da li da li si che नमस्कार आप सुंदर रेडियो मतबन नाइनटी पॉइंट ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में और हमारे साथ सरूज जी है जिनसे बात कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है जब उन्होंने अपने जीवन के कुछ अच्छे अच्छे अनुभव हमारे साथ शेयर किया और आइए आगे, आगे बढ़ते हैं आपको रेडियो के माध्यम से काफ़ी महिलाएँ भी हमारी सुन रही हैं और मैं चाहूँगा कि महिलाओं के लिए आप क्या बताना चाहेंगी आज की महिलाओं के लिए मेरा एक संदेश है कि जब भी हमें काम करने का जज्बा हो उसमें उम्र पैसा कोई भी चीज़ रुकावट नहीं बनती अगर हम सोच लें हम ये ठान लें कि हमें ये काम करना है तो हम किसी भी उम्र में किसी भी वक्त कर सकते हैं और हाउसवाइफ सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से काम कर सकती है क्योंकि हाउसवाइफ के अपने तरीके हैं काम करने के बिजनेस करने के और पढ़ी लिखी लड़कियों के अपने तरीके हैं लेकिन काम का दरवाज़ा हमेशा हर उम्र में हर लड़की के लिए खुला हुआ है सिर्फ पॉजिटिव थिंक की ज़रूरत है थोड़ा काम करने का जज्बा होना चाहिए आदमी कभी भी कमा सकता है कभी भी कुछ कर सकता है अपने लिए अपने बच्चों के लिए अपने देश के लिए अपने हस्बैंड के लिए लेडीज कभी भी कुछ भी कर सकती है मैं ऐसा मानती हूँ जैसे कि मैंने 50 साल तक अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया उनको स्टैंड किया और 60 इयर्स ओल्ड में मैंने गाड़ी चलानी सीखी है जबकि मैं आज अपनी खुद गाड़ी ड्राइव करती हूँ हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं बस एक कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है उम्र उसमें कोई रुकावट नहीं डालती है और ना ही ऐसा होता है कि एक उम्र के बाद दिमाग कम हो जाता है मैं ऐसा नहीं मानती जैसा कि आम हाउसवाइफ सोचती हैं और हम रोटी बनाने को छोड़ना नहीं है उसको करने के बाद भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं बच्चे हमें पालने हैं लेकिन उसके बाद भी हमारे पास बहुत टाइम होता है जैसे हम मोबाइल में इधर उधर यूज करते हैं उसी को हम एक अपना टारगेट बना के अगर हम एक काम करें पॉजिटिव सोचें और आगे बढ़ें तो हाँ हम अपने बच्चों के लिए हम अपने देश के लिए हम किसी भी लाइन में कुछ भी कर सकते हैं ये लेडीज़ में हाँ जी कुछ सीखने के लिए कभी भी हम सीख सकते हैं इसके लिए कोई बंधन है उम्र बंधन बिल्कुल भी नहीं है एक जज्बा होना चाहिए एक आगे बढ़ने का हिम्मत होनी चाहिए हौसले होने चाहिए कर सकते हैं सरोज जी बहुत बहुत अच्छा आपने बताया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने एग्जाम्पल के साथ में सभी महिलाएं जो इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो मैं भी कहना चाहूँगा कि आप किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकते हैं बस सीखने का एक ओनर आपके अंदर होना चाहिए अब जैसे कि सरोज जी को ही ले लो पचास साल की उम्र में उन्होंने गोदरेज का बिजनेस शुरू किया शोरूम खोला शुरुआत में बहुत दिक्कतें आई लेकिन उन सारी चीज़ों को उन्होंने फेस किया अब अच्छी तरह से नॉर्मल एवरेज बिजनेस उनका चल रहा है और अच्छी तरह से कर रहे हैं दूसरा साठ साल की उम्र में उन्होंने ड्राइविंग सीखी है 60 साल की उम्र में क्या हम लोग 20-25 साल में भी ड्राइविंग करने जाते हैं तो भी डर लगता है कभी कभी और सीखने के लिए काफ़ी टाइम जाता है तो इन्होंने 60 साल में भी एक हिम्मत रखी है और गाड़ी ड्राइव करना सीख लिया है और अभी शायद बिजनेस करने या कहीं जाना हो तो खुद की गाड़ी लेकर घूमते रहती हैं और काम करते रहती हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा लर्निंग हम सभी को मिल रहा है सीखने का मौका मिल रहा है कि हम किसी भी उम्र में कुछ भी चाहे सीख सकते हैं कर सकते हैं तो आइए बहुत ही अच्छा इंस्पिरेशन मिल रहा है महिलाओं को उन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है तो महिलाएं चाहे तो कुछ भी कर सकती तो आइए ऐसी भावनाओं को जो लेकर एक बहुत ही खूबसूरत गीत है नारी शक्ति पर मैं वो गीत सुनाना चाहूँगा आप सभी को आप सभी माताओं के लिए बहनों के लिए मेरा सलाम और ये गीत आप सब लिए आप सुन रहे हैं नाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो मुस्कते रहो तो जी नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगीज़ कार्यक्रम में हमारे साथ सिू रनिंग में सरोज जी हैं सरोज गर्ग हमारे साथ हैं जिनसे हमारी बातें हो रही हैं बहुत ही अच्छा लगता है जब हम इस तरह के इंस्पिरेशनल बातें सुनते हैं हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है तो आइए अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हम लोग हैं तो एक मैसेज हमारे सभी जनरेशन को जो अब इस वक्त कार्यक्रम को आपको सुन रहे हैं रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं राजस्थान गुजरात और भारत के सभी प्रांत वाले सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे मैं आज की यंग जनरेशन को एक ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आज मैं देखती हूँ कि ज़्यादातर लड़के लड़के अपना पूरा टाइम मोबाइल पर व्हाट्सएप पे फेसबुक पे पूरा करते हैं जो मैं जो कि हमारे देश का कल का भविष्य है मैं ये कहना चाहती हूँ उनको कि वो अपना मैक्सिमम टाइम अपने बच्चों को दें उनमें संस्कार डालें उनकी गुरु बनें उन्हें अच्छे से अच्छी एजुकेशन दें ताकि हम बच्चों के इतना कुछ सीख जाते हैं कि जब हमारी एक उम्र आती है तो हम भी इतने पॉजिटिव हो जाते हैं हम भी आगे से कुछ करना चाहते हैं जब हम फ्री हो जाते हैं और बच्चे भी हमारे देश का एक बहुत बड़ा भविष्य बन जाएगा कम से कम महिलाएं मोबाइल पे रहें ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के साथ रहें उन्हें संस्कार दें उन्हें प्यार दें उन्हें हिम्मत दें भरोसा दें तो हमारे देश का भविष्य बहुत अच्छा हो सकता है और महिला से बढ़कर कोई भविष्य बच्चों का बना नहीं सकते हैं मैं ऐसा सोचती हूँ और मैं अपनी बहनों से भी ऐसा कहना चाहती हूँ नमस्कार सर जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने हमारे सभी लिसनर्स को दिया और बहुत ही अच्छा बात आपने बताया कि जिस तरह से आज के समय में सभी लोग जो है एंड्रॉड फ़ फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं स्मार्टफोन्स यूज़ कर रहे हैं तो जिसकी वजह से जो है ज़्यादा टाइम हमारा इस फ़ोन में जा रहा है जो आपने बताया और आपने ये भी कहा कि माताओं बहनों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने बच्चों के साथ रहे ना कि मोबाइल या इंटरनेट के साथ जुड़े और जितना ज़्यादा बच्चों के साथ रहेंगे वो अपने फ़र्ज को अदा करेंगे और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाएंगे और जब अच्छे बच्चे होंगे अच्छे संस्कार वाले बच्चे होंगे तो हमारा भारत देश का भविष्य भी बहुत अच्छा बनेगा क्योंकि बच्चे ही हमारे भारत देश के भविष्य हैं। बहुत ही प्यारा सा संदेश सरुजी आपने दिया थैंक यू सो मच हमारे साथ इस विशेष सलामी जिंदगी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका शुक्रिया नमस्कार तो चलिए दोस्तों आज के इस विशेष सलामी जिंदगी कार्यक्रम में बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्करते रहो